पार्ट सत्य पहली उपज का दसवांस देना परमेश्वर के जन करते आ रहे हैं बाइबल आयत भूमि का पूरा दसवा भाग खेती का दसवा भाग तथा फलों का दसवा भाग परमेश्वर का है यह परमेश्वर के लिए पवित्र है लेवस्था सताईस उसका तीस फिर भूमि की उपज का सारा दसवांस चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल व युवा ही का है वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे परिचय बाइबल की रीति के अनुसार वार्षिकाए का दसवा भाग पवित्र कार्यों के लिए अलग किया जाता है दसवास देना स्वयं की प्रतिक्रिया है जो परमेश्वर को आदर देती है यह जानते हुए कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया और वह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है इसीलिए उसकी दया के कारण हमारे आदर के योग्य है व्यवस्था विवरण चौदह उसका बाईस बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दसवास अवश्य अलग करके रखना परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अपनी उपज में से दसवा भाग दे जैसे कि साल की खेती में से और ये जो पैसा है किसी प्रकार खर्च किया जा सकता है व्यवस्था विवरण चौदह अट्ठाईस उनतीस तीन तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमास निकालकर अपने फाठकों के भीतर इकट्ठा कर रखना तब लेविये जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश न होगा वह और जो परदेसी और अनाथ और भी तेरे फाटक के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाए जिससे तेरा परमेश्वर ये हो तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे जब हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं हम परमेश्वर के मार्ग को खोलते हैं, जिसके जरिए परमेश्वर हमारे कार्य को लगातार आशीष देता रहे परमेश्वर कृपयालु है क्योंकि हम उसकी संतानी हैं, इसलिए उसके कृप्यालु उदाहरणों पर चलना जरूरी है मलाकी तीन आठ से ग्यारह क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो की हमने किस बात में तुझे लूटा है दसवांस और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शराब पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वन जाति ऐसा करती है सारे दसवास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि की मैं आकाश के झोंके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम्पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेगे सेनाओं के यहाँ का यही वचन है परमेश्वर कहता है कि उसके लोग उसे लूटते हैं अगर वे दसवा हिस्सा नहीं देते हैं तो लेकिन अगर हम दसवां हिस्सा देकर परमेश्वर को आदर देते हैं तो वह कहता है कि वह अपने लोगों को इतना देगा कि जब तक उनकी आशीष जलकने न लग जाए इर्मिया 22 उसका 16 वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है युवा की यह वाणी है मीका साथ नौ दस मैंने युवा के विरुद्ध पाप किया है इस कारण मैंने उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा जब तक कि मेरा वह मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा उस समय वह मुझे उजाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा तब मेरी बेरीन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर युवा कहाँ रहा वह उसे देखेगी और लज्जा ऐसी मुँह ढापेगी मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा तब वह सड़कों की कीच की नाई लताड़ी जाएगी इस वचन के द्वारा परमेश्वरी घोषित करता है और हम देखते हैं जब हम दुखियों के लिए व जरूरतोमंदों के लिए दुआ करते हैं में हम देखते हैं कि एक दिन परमेश्वर उन लोगों की बिन्ती सुनेगा जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं और जो लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है एक बार फिर दुखियों तथा जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा हम दर्शाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता उसका स्वर्गीय निश्चय धरती पर पूरा करता है याकूब एक हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। बाइबल साफ साफ कहती है कि हम अपने स्वर्गीय मार्ग को कमा नहीं सकते दो, आठ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वर परमेश्वर का दान है किन्तु याको यशु का भाई बताता है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है याकूब दो उसका छब्बीस निदान जैसे दे आत्मा बिना मरी हुई है वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है जब हम समझते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है याकूब इस प्रकार कहता है कि हमें सहताहीन अनाथ तथा विधवा की मदद करने के द्वारा परमेश्वर के मार्ग पर जाना चाहिए एक तरीके ऐसी हमारे पास खाना और पैसे हो सकता है ये सेवा करने के लिए हमारी आय का दसवा भाग निकालने के द्वारा पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि करती चुनौती जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताएं।